श्री माँ शारदा देवी भक्तों के साथ श्री माँ कामार में बड़े दुख से जीवन व्यतीत कर रही हैं इस समाचार के कलकत्ते के भक्तों तक पहुंचने में काफ़ी देर लग गई युवक भक्तगण तपस्या की प्रेरणा से इधर उधर भ्रमण कर रहे थे उन्हें इस बात का पता नहीं था स्वामी शारदानंद जी ने बाद में कहा था हम लोगों को यह धारणा ही नहीं थी कि माँ को नमक भी नहीं मिल रहा है आठ नौ मास के बाद जब भक्तों को यथार्थ अवस्था मालूम हुई तब उन्होंने श्रीमा को कलकत्ता ले आने का निश्चय कर उनके पास समाचार भेजा श्रीमा भक्तों की आंतरिकता से परिचित थी और यह भी समझती थी कि ऐसे अपने लोगों का अनुरोध न सुन कामार पुकुर में सैकड़ों बाधाओं और विपत्तियों के बीच रहना समीचीन नहीं है तथापि दो एक जटिल विषयों पर बिना पूर्ण रीति से विचार किए हुए अपना अंतिम निर्णय देने में असमर्थ थी श्री रामकृष्ण उन्हें बार बार स्मरण कराते थे कि लज्जा ही नारी का भूषण है नगर में भक्तों के घर क्या वह लज्जा अक्षुण रह सकेगी दूसरी समस्या और भी गंभीर थी वह एक प्रकार से पहली समस्या का ही एक दूसरा रूप था श्री रामकृष्ण जब तक दक्षिणेश्वर में थे तब तक श्री का वहां आना जाना प्रचलित सामाजिक नियमों के अनुकूल ही चल रहा था पर उनके न रहने पर सीमा अशिक्षित ग्रामीण समाज की विपरीत समालोचना की उपेक्षा कर कलकत्ता किस प्रकार जाती श्री राम श्री माँ ने उस समय की बात का इस प्रकार वर्णन किया है ठाकुर के देहाभसान के पश्चात जब मेरी यहाँ कलकत्ते में आने की बात उठी उस समय मैं कामार्क पुकुर में थी बहुत लोग कहने लगे वाह उन छोटी उम्र के लड़कों के बीच जाकर कैसे रहोगी मैं तो मन ही मन जानती थी कि मैं यहीं रहूंगी, फिर भी इसीलिए कि समाज क्या कहता है इसे एक बार सुनना चाहिए मैंने बहुतों से पूछा किसी किसी ने यह राय भी दी क्यों अवश्य जाओगी वे सब शिष्य हैं मैं केवल सुन लेती थी पीछे हमारे गांव में एक वृद्ध विधवा है धर्मदास लाहा की पुत्री प्रसन्नमयी वे अत्यंत धार्मिक और बुद्धिमती है सभी लोग उनकी बात मानते हैं मैंने उनके पास जाकर पूछा तुम क्या कहती हो उन्होंने कहा यह कैसी बात तुम अवश्य जाओगी वे सब शिष्य हैं तुम्हारे पुत्र की भांति हैं आपत्ति निर्मुल है तुम जरूर जाना यह सुनकर भक्तों ने जाने की राय दी तब मैं यहाँ आई सन अठारह सौ अठासी ईस्वी के करीब मही मई मही महीने में श्री भक्तों की प्रार्थना से कलकत्ता आकर बलराम बाबू के मकान में ठहरी इस समय अथवा इसी के लगभग श्री माँ ध्यान मग्नता और समाधि का उत्कृष्ट परिचय हमें प्राप्त होता है उस दिन बलराम बाबू की छत पर ध्यान करती हुई वे समाधिस्थ हो गए। समाधि से उतरने पर उन्होंने जोगिन मां से कहा मैंने देखा कहीं चली गई हूं। सभी लोग मेरा खूब आदर सत्कार कर रहे हैं मेरा रूप मानो अत्यंत सुंदर हो गया है ठाकुर वही थे लोगों ने मुझे उनके पास आदर से बिठाया वह कैसा आनंद था कह नहीं सकती कुछ होश आने पर मैंने देखा कि शरीर पड़ा है तब मैं सोचने लगी इस भद्दे शरीर में कैसे प्रवेश करूं उसमें लौटने को जी बिल्कुल ना चाहता था बहुत समय के बाद कहीं उससे मैं जा सकी और देह में होश आया प्रतीत होता है कि सीमा के यथार्थ स्वरूप और समसामयिक परिस्थिति में जो असामंजस्य था वही उस दर्शन से प्रत्यक्ष हुआ था सीमा अपने देवित्व के बारे में सचेत थी तो भी समझ रही थी कि देव निर्देश से उस प्रतिकूल अवस्था में ही रहकर उन्हें लोक कल्याण साधित करना होगा थोड़े ही दिनों में भक्त लोग बेलोड़ में गंगा किनारे नीलाम्बर बाबू का मकान किराए पर ले श्रीमा को वहाँ ले आ गए श्री माँ वहाँ लगभग छह महीने रही उस समय योगिन माँ और गोलाब माँ उनके साथ रहती थी त्यागी भक्त भी उनकी सेवा के लिए नियुक्त थे एक दिन संध्या के पश्चात श्री माँ दोनों सहचरियों के साथ छत पर बैठी ध्यान कर रही थी योगिन माँ ने अपना ध्यान समाप्त होने पर देखा कि श्रीमात तब भी बैठी हैं निष्पन्द समाधिस्थ बहुत देर के बाद आधे होश में आकर वे कहने लगी अरे योगिन मेरे हाथ कहाँ हैं पैर कहाँ हैं दोनों सहचरियाँ उनके हाथों और पैरों को दबाकर दिखाती हुई कहने लगी ये तुम्हारे हाथ हैं ये तुम्हारे पैर हैं फिर भी उन्हें देह बोध होने में काफ़ी देर लगी नीलांबर बाबू के मकान के किराए की अवधि समाप्त होने पर श्री माँ सन अठारह ईस्वी के नवंबर में बलराम बाबू के घर कलकत्ता लौट आई और वहां दो एक दिन रहकर ही पुरी को रवाना हुई श्री के को नीला चल जाते देख स्वामी ब्रह्मानंद योगानंद शारदानंद तथा योगीन माँ उनकी माता गोलाप माँ और लक्ष्मी देवी भी उनके साथ चली तब भी रेल लाइन बनी नहीं थी अतए वे सब कलकत्ते से बड़े स्टीमर पर सवार हो चाँद बाली पहुँचे सात नवंबर तत्पश्चात छोटे स्टीमर से कटक तक गए फिर कटक से जगन्नाथ पुरी वे बैलगाड़ी से गए प्रातःकाल पुरी धाम में पहुँचते ही वे सब तुरंत जगन्नाथ जी के दर्शन के निमित्त चले क्योंकि उस दिन दर्शन न होने से अशुद्ध काल पड़ जाता दर्शनों के पश्चात सीमा तथा महिलाएँ बलराम बाबू के क्षेत्रवासी मठ में और त्यागी भक्तगण अन्यत्र ठहरे यहां दो महीने से कुछ अधिक दिन रह, माँ बारह जनवरी अठारह सौ नवासी ईस्वी को कलकत्ता लौट आई पुरी की कुछ घटनाएं उल्लेखनीय हैं श्री रामकृष्ण जगन्नाथ पुरी नहीं गए थे अतः श्री उनको फोटो को उनके फोटो को अपने आंचल में ढक श्री जगन्नाथ दर्शन कराने ले गई थी क्योंकि श्री को विश्वास था कि छाया और काया समान है से जगन्नाथ के दर्शन करके श्री ने कहा था जगन्नाथ जी को देखा मानो पुरुष सिंह है रत्नवेदी पर विराजमान है और मैं दासी होकर उनकी सेवा कर रही हूं। श्री ने एक समय यह भी कहा था कि उन्होंने एक बार स्वप्न में जगन्नाथ जी का दर्शन शिव रूप में किया था श्री जगन्नाथ दर्शन के समय सहस्रों नर नारियों को भगवान के दर्शनार्थ आए हुए देख यह सोचकर सीमा के नेत्रों में नेत्रों से आनंदाश्रु बहने लगे कि आहा क्या ही सुंदर है इनके दर्शनों से कितने लोग मुक्त हो जाएंगे पर कुछ ही समय के बाद उन्हें इस सत्य का बोध हुआ कि नहीं जो वासना शून्य है ऐसे ही एक आध मुक्त होंगे जब उन्होंने यह बात योगी माँ से कही तब उन्होंने भी इसका समर्थन किया पूरी में सीमा की बिनय विशेष उल्लेखनीय है बलराम बाबू के परिवार की गुरुपत्नी को समुचित सम्मान प्रदर्शित करना आवश्यक समझ पंडे गोविंद सिंगारी ने श्रीमा के लिए मंदिर जाने हेतु तो पालकी की व्यवस्था करनी चाहिए लेकिन श्री माँ ने पंडे से कहा नहीं गोविंद तुम आगे आगे रास्ता दिखाते चलोगे मैं दीन हीन भिखारिन की तरह तुम्हारे पीछे पीछे से जगन्नाथ जी के दर्शन करने चलूँगी वैसा ही हुआ भी श्री पुरी के सारे दर्शनीय स्थलों को देखा था वे लक्ष्मी के मंदिर में बैठ बहुत समय तक ध्यान किया करती थी पुरी से वे 12 जनवरी सन अठारह सौ नवासी ईस्वी को कलकत्ता पहुँच एक भक्त के घर ठहरे दूसरे दिन उन्होंने नीम नीमतला में गंगा स्नान किया और 22 जनवरी को कालीघाट में काली माता के दर्शन किए इसके पश्चात पाँच फरवरी को स्वामी विवेकानंद शारदानंद योगानंद प्रेमानंद मास्टर महाशय सान्याल महाशय आदि अनेक भक्तों के साथ वे स्वामी प्रेमानंद की जन्मभूमि आज गई वहाँ एक सप्ताह मास्टर महाशय आदि के साथ बैलगाड़ी से तारकेश्वर होते हुए कामार पुकुर लौटी इस बार भी पहले की तरह वे बहुत दिनों तक कामार पुकुर में रहीं और फिर कलकत्ता आकर भक्तों की व्यवस्थानुसार कुछ समय तक बेलूर में गंगा तट पर राजू घुमास्ता के किराए के मकान में रही तत्पश्चात चार मार्च अठारह ईस्वी को कलकत्ते कंबुलिया टोला में मास्टर महाशय के मकान पर आई और वहां से 25 मार्च को वृद्ध स्वामी अद्वैतानंद जी के साथ उन्होंने गया की यात्रा की श्री रामकृष्ण ने अपनी माता के देहांत के बाद श्री को गया धाम जाकर वृद्धा के लिए श्री विष्णुपाद पद्मों में पिंडदान करने को कहा था अब श्री ने उस आदेश का पालन किया इस मौके पर उन्होंने रास्ते में श्री वैद्यनाथ के भी दर्शन किए और गया से वे बुद्ध गया भी गई तीर्थ दर्शन के पश्चात वे 2 अप्रैल को कलकत्ता लौटी और फिर मास्टर महाशय के घर रहने लगी इस समय बलराम बाबू की अंतिम बीमारी चल रही थी भक्त प्रवर बलराम बाबू की प्रभुसेवा तथा श्री रामकृष्ण के उन पर अपार करुणा का स्मरण कर श्री उनके यहाँ चली गई श्री बलराम का देहावसान बारह अप्रैल अठारह सौ नब्बे ईस्वी को हुई दूसरे मास श्री दूसरे मास श्री माँ भेलूर के शमशान घाट के पास घुसुड़ी नामक स्थान में एक किराए के मकान में लाकर ठहराई गई जब श्री यहां रहती थी उसी समय स्वामी विवेकानंद के हृदय में अकस्मात एक अज्ञात सुदूर की पुकार आई उन्होंने निश्चय किया कि ज्ञानोपलब्धि के लिए मठ छोड़ हुए दीर्घकाल तक बाहर रहेंगे लेकिन विदा होने के पूर्व श्री माँ का आशीर्वाद ग्रहण करना उन्होंने नितान्त आवश्यक समझा अतः जुलाई महीने में एक दिन उसी मकान में श्री माँ के पास पहुँच उन्होंने श्रद्धा भक्ति से उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और उनकी तुष्टि के लिए एक अच्छा भजन सुनाया तत्पश्चात अपने हृदय की व्याकुलता प्रकट करते हुए उन्होंने श्री माँ से निवेदन किया माँ यदि मैं सच्चा मनुष्य बनकर लौट सका तभी आऊँगा नहीं तो यही अंतिम दर्शन है श्री ने कहा यह कैसी बात तब स्वामी जी ने कहा नहीं नहीं आपके आशीर्वाद से जल्दी ही लौटूंगा श्री ने अपने संतान का आग्रह समझ लिया और दिव्य चक्षु से देखा उनका जल भविष्य अतः उन्होंने हृदय से स्वामी जी को आशीर्वाद दिया और कह दिया कि वे ज्ञान लाभ और कार्य समाप्ति के पश्चात शीघ्र लौट आए उस शुभाशीर्वाद से परितृप्त हो स्वामी जी परिभ्राजक वेश में भारत के तीर्थादि के दर्शनों के लिए निकल पड़े भादो तक श्री उसी मकान में रही इसके पश्चात उन्हें खूनी पेचिश हो गई अतः उन्हें गंगा पार बराहनगर में श्री सौरेंद्र मोहन ठाकुर के किराए के मकान में रख उनकी चिकित्सा करवाई गई श्री रामकृष्ण मठ उस समय ब्राहनगर में ही स्थित था चिकित्सा थे बीमारी अच्छी हो जाने पर श्री बलराम बाबू के मकान पर आ गई और श्री दुर्गा पूजा के पश्चात कार्तिक महीने में कामार पुकुर होती हुई जयराम बटी गई वहाँ वे किस प्रकार रहती थी यह अच्छी तरह से विदित नहीं है पर उस वर्ष की श्री जगद्धात्री पूजा का अर्थात दस नवंबर no. अठारह सौ इक्यानवे ईस्वी जो विवरण संरक्षित है उससे स्पष्ट हो जाता है कि श्री उस समय मातृभाव में पूरी तरह से प्रतीक्षित हो चुकी थी और उनका देवित्व तो भी भक्तों और परिचितों के समक्ष पूर्ण रूप से प्रकट हो गया था श्री माँ के नैहर में जगत धात्री पूजा होगी यह जान कलकत्ते से स्वामी शारदानंद जी पूजा की सामग्री ले जयराम भाटी के लिए रवाना हुए उनके साथ काली कृष्ण अर्थात स्वामी विरजानंद गोलाप माँ योगिन माँ आदि भी चले उनको पाकर श्री माँ फूली न समाई वे सोच ही ना पाई कि उन्हें किस प्रकार रखें और क्या खिलाए प्रतिदिन वे स्वयं बढ़िया तरकारी काटती और पकाने के बाद उनके पास बैठ यत्न से खिलाती उनके असीम स्नेह से सबका हृदय पिघल गया सिमा ने उस दल के सबसे छोटे तरुण तपस्वी काली कृष्ण को पुत्र की भांति ग्रहण कर उनकी ठुड्डी छूकर चुम्बन किया काली कृष्ण को वहाँ कोई रोक टोक नहीं थी वे गुरजनों की टहल करते उनके हुक्के की आग के लिए उन्हें प्राय ही घर के भीतर जाना पड़ता था संतान के हाथ में आग नहीं दी जाती इसी से सीमा उपली या लकड़ी की आग जमीन पर रख काली कृष्ण को चिमटे से उसे उठा लेने को कहती सीमा के जन्ने श्यामा सुंदरी को ये लोग नानी कहा करते थे नानी अत्यंत सरल और परिश्रमी थी दिन रात उनके कामों का विराम नहीं था गाय की सेवा मजदूरों को खिलाना पिलाना धान कूटना आदि कामों का तांता बंधा रहता था तो भी उनके मुख पर सदैव मुस्कराहट ही बनी रहती थी विरक्ति या क्रोध लेस मात्र नहीं दिखाई पड़ता था श्री यथा समय उनकी सहायता करती थी नानी भक्तों को नातीमान उनकी खूब देखभाल करती और नानी कहने से खूब प्रसन्न होती थी इस बार काली कृष्ण आदि नीतियों को नानी ने नातियों को नानी ने श्री रामकृष्ण के संबंध में अनेक बातें सुनाई थी एक दिन देसड़ा के गौर गौरीदास वैरागी ने आकर चिकारा बजाकर गाना प्रारंभ किया जिसका आशय इस प्रकार था अरे उमा क्या ही आनंद की बात है लोगों से सुनती हूँ शिवानी सच बोल क्या काशी में तेरा नाम अन्नपूर्णा है अ अपर्णा जब मैंने तुम्हें शिव को सौंपा तब भोलानाथ मुट्ठी भर भीख के लिए तरसते थे शुभंकरी आज मैं क्या आनंद की बात सुन रही हूँ क्या तू विश्वेश्वर के बाएँ स्थित विश्वेश्वरी है मेरे उस दिगंबर को लोग पगला कहते थे घर और बाहर ना मालूम कितने उलाहने उसके लिए मुझे सुनने पड़े अब सुनते हैं कि दिगंबर के फाटक पर द्वारपाल है और इंद्र चंद्र यम को भी दर्शन नहीं मिलते शिव हिमालय में रहता था कभी कभी भिक्षा से ही जीवन निर्वाह करता था अब तो वह कुबेर के धन से काशीनाथ हो गया है क्या तेरे भाग्य से उसका भाग्य फिरा है ऐश्वर्य की वृद्धि हुई है ऐसा तो जान ही पड़ता है नहीं तो गौरी को इतना गर्व क्यों होता अपने संतान को भी आंखों से नहीं देखती राधिका का अर्थात कवि का नाम सुनते ही मुंह फेर लेती है गाने में मानो श्रीमा के ही जीवन का अविकृत चित्र था इसी से सभी ने उसे मुग्ध होकर सुना भीतर से योगिन माँ और गोलाप माँ के अनुरोध से गाना दोबारा गाया गया सीधा लेकर वैरागी के चले जाने पर नानी कहने लगी सच है उस समय लोग मेरे दामाद को पागल कहते थे शारदा के भाग्य को धिक्कारते थे मुझे भी कितनी बातें सुनाते थे मैं दुख के मारे मरी जाती थी और आज देखो कितने खानदानी लड़के लड़कियाँ देवी समझ शारदा के पैर पूज रहे हैं श्री माँ के पितृगृह के प्रथानुसार श्री जगतरात्रि पूजा तीन दिन तक हुई श्री मां सदा रसोई बनाने या दूसरे कामों में व्यस्त रहीं। केवल प्रतिदिन संध्या की आरती और मुख्य पूजा के समय वे हाथ जोड़े खड़ी हो या तो श्री जगदम्बा के दर्शन करती या उन्हें चवट डुलाती थी तीनों दिन दूर दूर से आए हुए सभी जाति के लोगों ने तृप्ति से वेद प्रसाद पाया दो रात्रि अभिनय भी हुआ पूजा के तीन दिन बाद कलकत्ते से आए हुए शारदानंद जी आदि सभी मलेरिया के पंजे में पड़ गए तब श्री की चिंता की सीमा न रही वे बार बार कहती अरे माँ क्या होगा बच्चे सब पड़े पड़े कष्ट पा रहे हैं कार्य से अवकाश पाते ही वे प्राय दरवाजे के बाहर चुपचाप खड़ी हो रोगियों को देख जाती थी गांव में दूध का अभाव था तथापि वे घर घर घूमकर एक पाव आधा पाव जो कुछ पाती ले आती और उससे पथ्य की व्यवस्था करती भक्तों ने अन्न का पथ्य लेने पर यह निश्चय किया कि अधिक दिन तक ठहरने से सीमा की परेशानी बढ़ेगी अतएव कलकत्ता लौट जाना आवश्यक है लेकिन मां कहने लगी थोड़े और अच्छे होने पर तथा ताकत आने पर जाना तथापि ये लोग निश्चित दिन को भोजनों परंत बैलगाड़ी से रवाना हुए सीमा खिड़की के सामने खड़ी हो उन्हें देखने लगी उनके नेत्रों से अविराम अशुधारा बहरीती गोलाब माँ और योगिन माँ और अपने आंसू न रोप सकी काली कृष्ण का भी वही हाल हुआ गाड़ी चलने लगी बहुत दूर चले जाने पर काली कृष्ण ने घूम कर देखा कि श्री तब भी तालपुक के तालाब के पास खड़ी हो उनकी और स्नेहपूर्ण नेत्रों से देख रही है धीरे धीरे गाड़ी दृष्टि से ओझल हो गई काली कृष्ण मठ लौटते समय सोचने लगे माँ के बारे में जो थोड़ा सा सुन रखा था उससे कौन सोच सकता था कि माँ ऐसी माँ है और इस तरह मन प्राण खींच अपने से भी अपना बना लेंगी अपने जननी को तो मैं बहुत चाहता था और वे भी मुझसे बड़ा स्नेह करती थी लेकिन ये तो जन्म जन्मांतर की सनातन काल की अपनी माँ है अक्टूबर सन अठारह ईस्वी से अठारह सौ ईस्वी के मध्य तक जयराम भाटी रहकर श्री माँ कलकत्ता आई और बेलोर में गंगा तट पर नीलांबर मुखोपाध्याय के मकान पर रहने लगी यहाँ शारदा महाराज स्वामी त्रिवुणा उनके सेवकों में से थे वे प्रतिदिन निष्ठा से शाम को हर श्रृंगार के वृक्ष के नीचे साफ़ सुथरा कपड़ा बिछा देते जिससे श्री की पूजा के फूल जमीन पर गिरकर कर के अयोग्य न हो जाए